हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा इधर बैठिए थोड़ा खाली जगह है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 hare krishna krishna krishna hare hare rama hare rama rama rama hare hare sab bolo krishna daleya bajao aur bolo krishna hare ek sath hare rama hare rama. rama rama rama hare hare hare krishna hare krishna, krishna krishna hare hare hare rama hare rama rama rama hare hare hare krishna bolo bolo hari bol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 hare krishna krishna krishna hare hare hare rama hare krishna hare, hare, krishna, hare.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 हर हार सं कीतन के तेल प्रभुपात के कोई ना बजा रहा है कोई ना बोल रहा है सब नाच रहे तो कीर्तन कौन करे बेस्ट बैठ जाइए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे जोर से बोलिए एक साथ राम राम राम राम जावान गुफा के जांबती देवी के द्वारकाधीश भगवान के शिल प्रभुपाद के ओम अज्ञान तिराद ज्ञानंजना शला कया एना तस्मय श्री गुर नमः कुछ समय हमें आ, जब कुछ उच्चारण होता है तो हमें अपने वाणी पर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए जैसे मैं हमेशा लेक्चर्स में चिल्लाते रहे चिल्ला रहा हूँ कि बहुत जो भयावह चीज़ है वह हमारी वाणी है या जीवा है कई बार हम स्वतंत्र हो जाते हैं और आसपास का जो वातावरण है उसको भूल जाते हैं और अपनी जो प्रगाढ़ वाणी है उसको एक्टिव करते हैं इसलिए जब हम यात्राओं में जाते हैं धाम में जाते हैं भक्तों के संग में होते हैं तो हमें हमेशा कॉन्शस होना चाहिए क्या होना चाहिए सावधान होना चाहिए तो लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि हम दिन बिताते जाते हैं घंटे बिताते जाते हैं हफ्ते बिताते जाते हैं एक साथ लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें सीखनी होती है सावधान कॉन्शस होना उसको भूल जाते हैं तो भक्त का कि कई सारे गुणों का वर्णन शास्त्र करते हैं लेकिन भक्त हमेशा कॉन्शियस होता है हर चीज़ के लिए तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले हमें कॉन्शियस होना होगा सावधान होना होगा तो इसलिए यात्राओं में जाने का ये उद्देश्य है और जब हम यात्राओं में जाते हैं जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम कोई टूरिस्ट नहीं हैं और ना कोई मैं टूरिस्ट गाइड हों है लेकिन मैं कोई पंडा नहीं हो ना टूरिस्ट गाइड हों तो जब हम यात्राओं में जाते हैं तो हमेशा ये मूड होना चाहिए कैसे हमें भक्तों के संघ को अधिक से अधिक भक्तों के संघ का लाभ उठाऊँ क्या करो लाभ उठाऊँ भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि व्यक्ति हमेशा लालची होता है ग्रेडी होता है और कुछ भी करता है अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है हमेशा मुझे क्या मिलेगा ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम मुझे क्या मिलेगा तो वैसे ही यदि हम इस स्वार्थ को अपने दिमाग में रहते कि मुझे क्या मिलेगा यदि मैं करूँगा इस यात्राओं में जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा तो लेकिन जब हम भक्तों के संग में जाते हैं तो शास्त्र कहते अधिक ग्रेडी होना चाहिए हमें क्या होना चाहिए लालची होना चाहिए इसलिए नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि ये जो मनुष्य के छः शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मदमात्सर्य आदि तो इनमें से जो पांच हैं उनको आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर सकते हो लेकिन एक चीज़ है जिसको आप भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते वो है ईर्षा वो है द्वेष की जो भावना है ये ईर्षा रूपी बाघिन हम सबके हृदय में हैं तो इस ईर्षा को केवल स्वयं ही अपने हृदय से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा हाँ वैष्णव और गुरु की सहायता से बाकी जितनी पांच चीजें हैं वो इतनी भयावह नहीं है जैसे काम है हम सब में काम ये भयावह रोग हैं तो इसको कैसे कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं कामह कृष्णार्पणे काम का मतलब होता है लस्ट काम का मतलब होता है भौतिक इच्छाएं बहुत सारी इच्छाएं हैं तो काम का मतलब है कामना तो कामना करे कृष्ण की सेवा है तो ऐसी कामनाओं को अपने हृदय में जन्म दे दे काम क्रोध भक्त द्वेशी जने क्रोध भी हमारे अंदर है और क्रोध आता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है होता है कि नहीं एक पति पत्नी थे थर्ड फ्लोर में रहते थे कौन से फ्लोर में आप सोचते होंगे हमेशा पति पत्नी के उदाहरण ही क्यों देता है <laughs> मैं क्या करूँगा अचानक कुछ चीज़ें दिमागों में आती हैं तो ऐसे अचानक वो कह रहे थे मैं तुम्हें टॉयलेट नहीं करूंगा वो कह रहा था मैं तुम्हें नहीं इतना तो गुस्सा आ गया पति को ऑफिस से आया था बेचारा संध्या के समय में पत्नी को उठाया थर्ड फ्लोर से और नीचे फेंक दिया मतलब वो भाग भाग रहा था भाग गया अपने रूम से थर्ड फ्लोर से दौड़ते हुए सीधा पोलिस स्टेशन कहा और पोलिस इंस्पेक्टर को कहता है कि मुझे ना जेल में डाल दो जेल में अंदर डालो अंदर डालो तो कहता है बताओ क्या हुआ क्या तो कहता है मैंने अपने पत्नी को उठाया ऊपर से थर्ड फ्लोर से फेंक दिया नीचे तो फिर अच्छा है फिर तुम जेल में क्यों आए क्यों चाहते हो अंदर जाना कहीं तो बच गई है अभी मेरे कोई खैरियत मर जाती तो मैं नहीं आता इधर क्योंकि मैं अपना प्रोटेक्शन मेरी रक्षा चाहता हूं। अभी वो बच गई है तो इसलिए मेरे लिए बहुत भयावह स्थिति है मुश्किल है तो क्रोध हा, क्रोध से हम अंधा अंधे हो जाते हैं तो जाम को भी क्रोध आया था इस लीला को हम चर्चा करेंगे तो तो क्रोध भक्त द्वेषी जने क्रोध करना ही है तो जो भक्तों के द्वेष जो भक्तों से द्वेष करते हैं भक्तों से ईर्षा करते हैं जैसे अर्जुन क्रोधित हुए थे हनुमान क्रोधित हुए थे किनके प्रति रावण के प्रति हनुमान अर्जुन दुर्योधनादियों के प्रति कौरवों के प्रति तो फिर लोभ की बात आती है तो नरोत्तम ठाकुर कहते हैं लोभ साधु संगे हरी कथा बोलिए लोभ साधु संगे, सादु संगे हरी, कथा। हरी कथा तो ये कुछ बुलेट्स होती हैं शास्त्रों में हाँ, सॉन्ग्स में बुद्धिमान व्यक्ति को इन छोटे छोटे बुलेट्स को पकड़ते रहना चाहिए अभी इतने सारे सॉन्ग्स हमने गाए तो किसी ने दिमाग लाया कुछ कुछ चीजें पकड़ लो शब्दों को तो एक एक शब्दों का जो जोड़ा होता है उसमें बहुत इसेंस भरा होता है तो नरोत्तम दास ठाकुर ये गीत में कहते हैं लोभ साधु संगे हरी कथा लोभी होना हमारे लिए नेचुरल है बच्चे होते हम तो ये खिलौने से काम नहीं बनता कितने खिलौने चाहिए पूरे भर भर के खिलौने चाहिए प्रभुपात कहते हैं मैं जब छोटा था बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था अभी बूढ़ा हो गया तो हो तो सुंदरता खत्म हो गई है लेकिन जब बच्चा था तो मेरे माता पिता मुझे खिलो मतलब गांव में फेस्टिवल होता है एनुअल फंक्शन या जो कहते हैं ऐसे घूमने गया तो खिलौने की दुकान देखी तो मेरे पिताजी को कहा मुझे ना वो रिवॉल्वर चाहिए खिलौने में एक रिवॉल्वर था छोटा सा ले लिया तो, एक, तो एक नहीं चाहिए मुझे कितने चाहिए दो, दो चाहिए <coughs> पिता ने पूछा बेटा क्यों दो चाहिए तो प्रभु छोटे से थे अभय अभय कहते है, है, है क्योंकि मुझे दो हाथ है इसलिए क्या चाहिए दो चाहिए तो बुद्धिमानी का उत्तर है तो मतलब हमेशा हम लो ग्रेड हमेशा हैं हमारे अंदर शुरुआत से जन्म लेते तभी से माता पिता सिखाते हैं सिखाने का नहीं पड़ता वो इन बिल्ट है तो वैसे ही यदि हम यात्राओं में जाते हैं तो यात्राओं का लाभ उठाना चाहिए और यह असली हमारा स्वार्थ है हम भौतिक स्वार्थ के लिए सदैव अपना दिमाग लगाते हैं और कुछ न कुछ ऐसी अटकलबाजी करते रहते हैं नहीं हाँ लाल लाल ला, अपने लौल्य को पूर्ति करने के लिए तो जब यात्राओं में आते हैं तो हमें भी अपना जो लाभ है उसके बारे में सोचना चाहिए हाँ ये नहीं क्योंकि हम इन प्लेसेस को अपने साथ नहीं ले जाएंगे फोटोग्राफ में थोड़ा बहुत ले जा सकते हैं है ना वो भी वायरस आ गया तो सारी चीज़ें चली जाएंगी हाँ हार्ड डिस्क क्रैश हो गई तो लेकिन हम अपने हृदय में लेके कर जाएँ इन सारे स्थानों को और वापस जाने के बाद भी चाहे साल बीते दो साल बीते जैसे द्वारका का स्मरण हो तो द्वारका की सारी कथा लीला आदि हमारे हृदय में भर उठनी चाहिए वो वास्तव में आप द्वारका को अपने साथ ले जा रहे हो उन लीला स्थलियों को अपने साथ ले जा रहे हो हाँ इन गुफा को अपने साथ ले जा रहे हैं ऐसे नहीं कि हम पहली बार गुफा में आए हैं मैं आते आते सोच रहा था ऑलरेडी तो मैं दो गुफाओं के अंदर हूँ एक सूक्ष्म शरीर और उसके ऊपर कौन सा है सोलह शरीर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार एक गुफा एक आत्मा के लिए हैं उसके ऊपर और एक गुफा है पंच महाभूतों का और उसके अंदर एक गुफा भी आ गई हाँ तो हम ऑलरेडी गुफाओं के अंदर हैं तो इसलिए धाम को या तीर्थों को अपने साथ ले जाना है उसका मतलब है हम उनको कैरी नहीं कर सकते अपने साथ कर सकते हो आप अपने हृदय में हाँ वहाँ के जो कार्यकलाप है भगवान के उनके भक्तों के हाँ उन सबको मेडिटेट करो यात्राओं में बल्कि हम द्वारका से निकल रहे थे पोरबंदर तो हमें वहाँ के जो लीला स्थली है भगवान के विग्रह हैं वहाँ की कथा कीर्तन आदि हैं बेट द्वारका गोपी तला उन सबको ट्राई करना चाहिए क्या मुझे कुछ याद रह ग याद आ रहा है क्या हाँ कुछ स्मरण आ रहा है हाँ जो हमने सुना या विजिट किया प्रयास करे वो डेटिज कैसे थे गोपीतला में गोपीनाथ या फिर बेड द्वार का गए तो वह अभिषेक हो रहा था तो ये सब चीज़ें हम कैरी करते अपने साथ अन्यथा क्या होता है हम हम इन चीज़ों को वहीं ही छोड़ के आते हैं तो हम यात्री नहीं हैं वास्तव में हमने यात्रा नहीं की हम तो वैसे ही घूमने वाले एक प्राणी के समान हैं तो इसलिए असली जो यात्री हैं हाँ वो भगवान के कार्यकलापों को अपने साथ धारण करता है अपने हृदय में और वापस ले जाता है अभी हम गोविंद देव मदन मोहन विनोदी को भूल गए नहीं, नहीं। याद आया क्या दो तीन दिन में किसी को द्वारका में आने के बाद तो बहुत कठिन है <coughs> तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है रिपीट करना हाँ तो इसलिए भक्तों का संग का मतलब क्या है संग में आके गप्पे लगाना ये उद्देश्य नहीं है मैं अभी डिस्कस करेंगे हम अगली आग, क्लास में संघ के बारे में और थोड़ा सा तो इसलिए ये परम आवश्यक है इस गुफा के अंदर आकर भी हम थोड़ा अपने आ, आप पर अपने आप को वो करे परीक्षण करें हमें यात्रा में इतने दिन बिताए कितने दिन हो गए आप सबको यात्रा में हाँ चार पाँच दिन हो गए हाँ तो क्या क्या कुछ आप इकट्ठा करते जा रहे हो कुछ इकट्ठा हो रहा है यात्रा में चार पाँच दिन से हाँ ये बैग भर रहे केवल प्रसाद लड्डू और क्या क्या भरते जा रहे फोटोग्राफ्स और फिर परचेजिंग तो अलग है अच्छा है, स्पेशल समय ने दिया परचेजिंग के लिए मतलब तो लगेज और भरता हाँ तो इसलिए थोड़ा हमें गंभीर होना चाहिए गंभीर किस लिए अपने लाभ के लिए है कब तक हम वो हरकतें करते रहें करते रहेंगे जो हमारा विनाश करने वाली है इसलिए इन यात्राओं को हमें गंभीरता से लेना चाहिए चाहे हम बस में हैं नींद आ रही तो सो जाए नहीं आ रही तो पढ़ो सुनो या अपने पार्टनर है जो सिटिंग पार्टनर उससे चर्चा करो क्वेश्चंस पूछो उससे सुनो आप सुनाओ हाँ तो फिर आप अनुभव करोगे इस यात्रा की दिव्यता तो भक्तों का संग मतलब जिसमें चार चीज़ें छः चीज़ें होनी चाहिए उसको कहते प्रॉपर वैष्णवा एसोसिएशन जो मैंने उस दिन भी कहे थे क्या है वो चीजें रूप गोस्वामी ने कही हैं धैर्य कर्म है दाती दाती प्रतिगृहणा गुह्यम आख्याति पृछति भुंगते भोजय तेव षड विधम प्रीति लक्षणम् तो ये छह चीज़ें जब भक्तों में होती हैं तो उसको कहते हैं प्रॉपर वैष्णवा एसोसिएशन ये छह चीज़ें नहीं होती तो हम संग नहीं कर रहे भक्तों का तो इसलिए ये परम आवश्यक है और इस चीज़ को बारम बार रिपीट किया जाता है तो यात्रा में बहुत हल्के नाले हाँ हमें सोचता है कि ये सर्व साक्षी प्रोग कुछ काम है नहीं वो फ्री हैं चलो उनको ले चलते हैं हाँ ऐसे नहीं हैं तो इसलिए हमें गंभीर होना चाहिए अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए भी और दूसरों के हित के लिए भी तो इसलिए जितना चाहे बस का जर्नी है ट्रेन का जर्नी है तो हम थोड़ा अपना हित लगाएं वहाँ जब हम दिल्ली में होते नरक में होते हैं चाहे हमारा घर वो या वो हो या वो शहर हो या ऑफिस हो कहाँ कृष्ण का स्मरण होता है कहाँ सेवा करने की इच्छा होती है होती है क्या नहीं होती वहाँ तो इतने सारे बहाने हैं भगवान की सेवा न करने के, भगवान का नाम जप न ना करने के लिए हजारों बहाने हमारे पास हैं तो जब उस भौतिक जंजाल से हम थोड़े बाहर आए हैं तो अभी हमारे पास अपने कहने के लिए चौबीस घंटे हैं वह हम अपने लिए नहीं जीते जीते हम अपने लिए वहाँ नहीं हम तो दूसरों के लिए जी रहे हैं कभी कभी अपने अपने लिए जीना मीन्स अपने आध्यात्मिक जीवन की चिंता करना इसलिए वहाँ जब व्यक्ति होता है तो हमेशा परिवार पुत्र परिजन उनकी चिंता में लगा रहता है माता अपने पुत्र परिवार आदि के लिए कार्य करती है मेहनत करती है अपने लिए जीना भूल जाते हैं हम और फिर अपना आध्यात्मिक जीवन भी हम धीरे धीरे नष्ट करते हैं बुढ़ापा हमें आलिंगन करता है और कफ वाद पित्त से हमारा गला अवरुद्ध हो जाता है और फिर हम अकेले हृदय में कुंठित जीवन व्यतीत करते हैं क्यों क्योंकि हमसे कोई सुनना नहीं चाहेगा जब बूढ़ा हो जाते तो कौन व्यक्ति बूढ़ा युवती के पास बैठता है बैठता है किसी अनुभव है इनमें से कोई एंग बच्चे बैठे आपके पास हाँ कि आप सुनाओ आपके एक्सपीरियंस नहीं कौन लाइक करता है बूढ़े व्यक्ति को नो no, कोई नहीं लाइक करता तो हमें सोचना चाहिए कि वो बूढ़ापा मुझे आलिंगन कर रहा है उससे पहले मैं अपने कृष्ण भावना को मजबूत कराऊँ कृष्ण भावना हमेशा यूथफुल है नवयन हम तो कृष्ण भावना को हमें भक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए चाहे शरीर बूढ़ा हो जाए या मैं अकेले हो, या हजारों लोगों के साथ हो तो उसे फर्क नहीं पड़ता जब आप कृष्ण भावना भावित हो आपका मन कृष्ण में लगा है तो कृष्ण सदैव आपके साथ है फिर आप इस भौतिक जगत की जो अपूर्णता है वो अपने जीवन में महसूस नहीं करोगे तो इसी कारण से भगवान इन सब लीलाओं को करते हैं इसलिए वो सब धाम आदि दिए धाम में जाने का प्रमुख रीजन है भक्तों का संग क्या है हाँ एक गीत अभी हम गाएंगे उसमें है वैष्णु पदावली मना तुम्हें तीर्थों का भ्रमण करने का बहुत रंग चढ़ा है मन तुम्हें तुम सदैव भ्रमण करना चाहते हो तो उसकी भक्तियों ने ठाकुर ने धज्जियाँ उड़ाई है जो केवल घूमना चाहते हैं लेकिन घूमने का उद्देश्य नहीं जानते ऐसे लोगों की निंदा की हैं फिर क्या क्या हेतु लोग रखते हैं घूमने के पीछे उसका वर्णन करते हैं तो फाइनली उस गीत में कहते हैं हाँ तीर्थ भ्रमन केवल मनेर ब्रह्म सर्व सिद्धि गोविंद चरण ये सब विजिट करना घूमते रहना ये सब मन को केवल सांत्वना देना है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, नहीं है हम स्नान आदि भी करें गोमती में और हमारे पाप कट जाए लेकिन पाप करने के जो अंदर बीज हैं गहरा वह हमारे हृदय में है <coughs> तो वो हटेगा कैसे जब तक हम गंभीरता से अपने भगवत भजन को नहीं करते हैं हरे नाम कृष्ण कथा आदि को नहीं पकड़ते परफेक्टली तब तक ये सारे स्नानम ये सब यात्राएँ हमारे कुछ काम की नहीं है तो इसलिए जब आते हम यात्रा में हर क्षण सोचना चाहिए कि मैं अपना समय गंवा रहे हो या गँवा रहा हूँ या सही रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रहे हो तो इसलिए यह अपॉर्चुनिटी कृष्ण ने हमें दी है भगवान की कृपा से ही कोई द्वार का आता है तो भगवान सैंक्शन करते हैं क्या हाँ ये व्यक्ति अलाउड है तो फिर हम स्वतंत्र हैं कि उसका लाभ उठाना है या फिर दुरुपयोग करना है तो वह हमारी जिम्मेदारी है इसलिए हम सबको थोड़ा गंभीरता से इन सब चीज़ों को लेना चाहिए क्यों क्योंकि हम सबके पास टाइम बहुत कम है और जो सोचता है कि मेरे पास टाइम है वो महामूर्ख हैं कौन है ऐसा वैसा मूर्ख नहीं है शास्त्रों से महामूर्ख कहते हैं तो ऐसा ये जो जाम का गुफा है ये विशेष लीला स्थली है भगवान कृष्ण और उनके अनण्य भक्त जाम भवान भगवान राम के संगीत हैं हाँ बियर बियर को क्या कहते हैं भालू।, भालू हाँ रामायण में इनके बारे में कई बार वर्णन आता है कपि श्रेष्ठ वानरों में श्रेष्ठ लेकिन ये बहुत बुद्धिमान थे जाम और सुग्रीव के यहाँ भी महामंत्री एक प्रकार से थे विशेष सलाहकार ऐसे तो जाम्बवान भगवान राम के अनन्य सेवक थे इवन जब हनुमान ये सब वानर से वहाँ गए सीता का आ, सीता को ढूंढने के लिए तो जब समंदर के किनारे गए तो देखा कौन जंप लगा सकता है तो हनुमान को इन्होंने याद दिलाया कि आपके अंदर क्या है शक्ति है तो एक भक्ति जानता है गुरु ही जानता है कि किस व्यक्ति के अंदर क्या योग्यता है तो फिर उन्होंने हनुमान ने जंप लगाई और पहुँच गए वहाँ लंका तो सीता देवी जब मिले तो बोला है हनुमान अरे इतना इस महासागर को क्रॉस कैसे करके आए हो तो कहते हैं कि ये जो राम का नाम है इसका उच्चारण करने मात्र से हमें भवसागर को क्रॉस कर पाया हूँ इस सागर को क्रॉस कर पाया हूँ ये सागर छोटा सा हो गया था तो नाम की महिमा वहाँ बोलते हैं सीता देवी को तो ऐसे ये जाम भगवान राम की लीला में बहुत प्रमुख रोल उन्होंने निभाए हैं एक बार तो रावण को मारने के लिए गए ये मारा क्या कहते हैं पंच जोर से मारा और मूर्छित हो गया रावण उसको अपने युद्धस्थल को छोड़कर जाना पड़ा था तो ऐसे जाम एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने दोनों जो भगवान है भगवान राम और भगवान कृष्ण उनको अनुभव किया या उनके साक्षी रहे हैं उनकी लीलाओं के भगवान राम की लीलाओं के भी और भगवान कृष्ण के लीलाओं के भी तो ऐसे जाम्बवान ह्योंकि क्योंकि भगवान राम ने कहा था तुम लंबे समय के लिए रहोगे उनके लिए कुछ आयु बोली थी अब लंबे समय के लिए जीवित रहोगे और सदैव नवयवन के भांति और तुम्हारे अंदर इतना बल होगा कई आ, मिलियन कई लाख सिमक का जो बल है वो तुम्हारे अंदर होगा तो ऐसे जाम भवान यहाँ रहते थे तो जाम को रुक रुक्ष भी कहा जाता है तो उस समय द्वारका में जो एक सत्राजित एक पर्सनल एक व्यक्ति थे तो वो सूर्य की उपासना करते थे रोज सुबह सूर्य की पूजा करते थे तो सूर्य से उन्हें एक मणि प्राप्त हुआ जिसका नाम था शमंतक मणि तो वो समन्तक मणि सूर्यदेव ने जब इस सतराजित को दिया था तो सतराजित उसको लेकर होता है ना हमारे पास कोई चीज़ आए तो हम छादने बैठेंगे सारे दुनिया को दिखाते रहेंगे क्योंकि दूसरों को दिखाने से हमें आनंद की अनुभूति होती सुख ऐसे तो व्यक्ति अनुभव करता है सुख वस्तु में नहीं सुख ये चीज़ें दूसरों को दिखाकर जो फीलिंग महसूस होती है वो एक प्रकार का सुख है तो ऐसे जो सत्राजित थे उन्होंने वो मनी गले में धारण किया जो सूर्य ने दिया था शमन तक मनी जिसके द्वारा वो सूर्य के समान तेजस्वी हो गए उनका फेस भी नहीं नजर आता जब वो द्वारका में प्रवेश किए तो द्वारका वासियों को लगा अरे साक्षात सूर्य देवता आए हैं हमारे कृष्ण को मिलने क्योंकि कभी कभी देवतागन भी द्वारका आते थे भगवान से मिलने तो फिर ये सोचने लगे कि ये कौन है साक्षात सूर्यदेव फेस तो नहीं दिख रहा था तो भगवान अपने द्वारका में अपने महल में थे तो द्वारकावासी जाकर बताते तो भगवान समझ जाते हैं कि कोई सूर्यदेव नहीं है ये तो सतराजीत है लेकिन सतराजीत उस मणि से बहुत आसक्त था और बल्कि भगवान उनसे मिले भी और कहा कि ये मणि वास्तव में राजा उग्र को देना चाहिए भगवान कितने कृष्ण को आप कृष्ण के गुणों को मेडिटेट करोगे तभी आप उनसे प्रेम करना सीखोगे कृष्ण अपने अब आप राजा नहीं रहते वो द्वारका के राजा नहीं हैं द्वारका के राजा वो उग्रसेन को बनाते हैं और कृष्ण उग्रसेन के सेवक बनते हैं ऐसा कोई है हम तो हमेशा ऑफिस में कोई थोड़ी होता है सेवकों दासों का दास कोई बॉस का हम्बल सर्वेंट थोड़ी होता है हम जो बॉस ऊपर है तो हमें जो सोचते हैं इसको हटा के मैं बॉस की गद्दी लेना चाहता हूँ ऐसी हमारी मेंटेलिटी रहती है कोई भौतिक संसार में दास बनना नहीं चाहता वह हमेशा ऊपर वाले के हटाकर कर आप स्थान लेना चाहता ये मटेरियल भौतिकतावादी व्यक्ति का एक लक्षण है तो यह सतराजित हमको भगवान कहते हैं भगवान उग्रसेन को राजा के रूप में रखते हैं उग्र के सेवक बनते हैं अपने भक्त का सेवक एज अ सर्वंट द्वारका में कार्यभार संभालते हैं कृष्णा तो ऐसे कृष्णा उसको कहते ना ये क्योंकि कोई भी मूल्यवान चीज़ हो तो वो राजा के पास होने चाहिए अदरवाइज उसका मिस होगा और उसका जो प्रभाव है कई सारे लोगों को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा तो ये जो मणि था तो उन्होंने दिया नहीं बात नहीं मानी कृष्ण की हाँ तो जब हमारे अंदर पास भौतिक असुविधा सम्पन्नता सौंदर्य ज्ञान ये सब चीज़ें आती है न भौतिक क्वालिटीज़ तो कृष्ण की बात हमें हमारे कानों में नहीं घुसती वैष्णवों के साधुओं की बात हमारे हृदय में नहीं जाती वो अटक जाती ब्लॉक कान में एक पर्दा लग जाता है फिर वो घुसती नहीं सरलता से क्योंकि हम आसक्त हो जाते हैं उनसे लगता है कि यही मूल्यवान है किसी और वस चीज़ से भी तो ऐसे सत्रा जितने वो मनी देने से इनकार किया और क्योंकि वो मनी की पूजा करता था और उस मनी के द्वारा पूजा से रोज कई भार जो सोना है कई किलो सोना उसे प्राप्त होता था तो उससे वो आसक्त हो गया तो ऐसा मनी उसके पास रहा तो उसके जो छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रसेन तो प्रसेन को लगा अरे मेरे घर में तो इतना मूल्यवान मनी है मैं एक दिन धारण करता हूँ गले में तो प्रसन्न ने धारण किया उस मनी को और घोड़े के ऊपर बैठकर कर जंगल में आया इसी एरिया में आया द्वारका से तो जब ये दौड़ने लगा तो उसको सिमने पकड़ लिया एक सिम्हा ने उसको मारा प्रसेन को और वो मनी उस सिम्हा के पास आई तो उस समय जाम ने देखा तो जाम ने उस सिम्ह को मारा जाम के पास कोई हथियार नहीं था इतना बल था वास्तव में जाम वन के मुख्य राजा हैं तो जाम ने मारा और वो मनी उनको इतना कुछ पता नहीं था क्या वैल्यू है उसका सतराजित जाम को तो जाम ने अपने बेटे को वो दिया खिलौने के रूप में आ, इस और गुफा के अंदर यहाँ तो जब अ वो पता चला कि वो मणि नहीं है तो सतराजिद और ये सब लोग ढूंढने लगे देखा कि उनका भाई मरा हुआ है मणि नहीं है फिर हाँ सिम्हा भी मरा हुआ है तो सब जगह उस सतराजिद ने कृष्ण की निंदा करनी शुरू की कृष्ण को जो कृष्ण के बारे में कहा कि ये कृष्ण है ये मणि छुराया है वो मुझसे मांग रहे थे उग्र के लिए मेरे भाई को मार के मनी किसने लिया है कृष्ण ने सारे द्वारका से लेकर सब जगह को फैलाया तो फिर भगवान को लगा नहीं ये जो कलंक है इसको मिटाने के लिए स्वयं ही मुझे जाना होगा तो भगवान आते ढूंढते हुए देखा उनका भाई मरा हुआ है फिर हाथी मरा है सिम्हा मरा हुआ है देखा कि सिम्हा को किसी ने हथियार से नहीं मारा तो उनको पता चला कि ये ये वृक्षराज का काम होगा तो फिर इस गुफा के गेट में आए कृष्ण और अंदर घुसे अकेले बहुत सारे उनके साथ द्वारका वासी थे भगवान अंदर आए तो उनके जो बेटे थे वो उस मनी के साथ खेल रहे थे तो भगवान को देखा और उस जो उसको संभालने वाली नर्स है दाई वो चिल्लाने लगे जोर से चिल्लाई कि कृष्ण को सामने देखा तो कौन आया है तो फिर जाम ने आवाज़ सुनी तो जाम आ गए इतने बलवान आए जाम भगवान आए और जाम्बान आकर क्या करते हैं कृष्ण के साथ युद्ध करने लगते हैं इतना घमासान युद्ध 28 दिन तक युद्ध चला कितने नॉन स्टॉप ना दिन न रात्र बल्कि जाम्बान का एक गुण है जाम्बोवान ऐसे नहीं कि भगवान राम से पहले से जाम्बुवन अस्तित्व में है ये जाम्बुवन जब भगवान वामन ने तीन पग भूमि मांगे थे उस समय जब ये अपना नापने का काम कर रहे थे तब दस बार उनकी परिक्रमा कर चुके थे किनके भगवान वामन देव की जब समुद्र मंथन हो रहा था तभी भी वहाँ थे क्या क्या निकल रहा है और जामवान को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी हाँ एक होता है ना, जैसे जामवान भगवान का जो फाइटिंग है ना देखना उनको अच्छा लगता था जैसे भौतिक मूवीज में होता है जो हीरो जब विल को मारता है तो हम बैठे हुए फिर भी कहते अरे मार मार मार एक नहीं हमें वो चढ़ जाता है रंग चढ़ जाता है तो वैसे ही जाम्बान ये पहले वहाँ वो फाइटिंग सीन देखा करते थे हाँ और वो जामवान के अंदर वो गुण था उन्होंने भगवान से मांगा था ये कि जब भी आपका ये युद्ध वाला सीन हो ना तो मैं देखना चाहता हूँ तो पहले वो एक आँसुर मधु कैटब आदि के साथ भगवान का युद्ध हुआ था तो भगवान जब मारते थे ना युद्ध के समय तो जाम कहते थे, थे और मार और मार हा? तो कोई हमें इंकरेज कर रहा है तो और बल बढ़ता है तो भगवान ने फाइट के बाद सोचा कौन कौन मेरा बल बढ़ा रहा है देखा जाम है तो उनको बहुत आशीर्वाद दिया लंबा आयु वगैरह तो ऐसे जाम्बवान को फाइट देखना आसुरों के साथ कृष्ण के बहुत अच्छा लगता था तो उस समय फिर आ, ये जाम ने युद्ध किया देखा कृष्ण को पराजित नहीं कर पा रहा हो और द्वारकावासी गेट पर थे गुफा के बारह दिन वो खड़े थे देखा अभी कृष्ण आने वाले नहीं है उनको लगा कृष्ण अप्रकट हो गए द्वारकावासी चले गए रोते हुए वहाँ रुकमिनी सब रानियाँ रो रही है वसुदेव की वसुदेव आदि दुखी हो गए थे बारह दिन के उपरांत अट्ठाईस दिन में जब युद्ध थोड़ा ये होने लगा तो जामोह ने सोचा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे बल के आगे टिक सकता है लेकिन इनसे मैं युद्ध कर रहा हूँ मैं अनुभव कर रहा हूँ कि ये जो व्यक्तित्व है ये जो व्यक्ति है इनका बल हम मेरे प्रभु श्री राम के समान है किनके समान है राम राम को देखने लगे कृष्ण में और फिर शरणागत हो गए और वास्तव में उन्होंने कहा कि क्योंकि क्यों जल्दी पहचान नहीं पाए भगवान को क्योंकि क्रोध और क्रोध और आसक्ति इन दोनों के कारण हम भगवान को नहीं पहचान पाते अटैचमेंट किस में था मेरा बच्चा और ये मनी इसके कारण अंधे हो गए थे एक प्रकार से जाबान जिनके कारण उनके प्रभु राम या कृष्ण को पहचान नहीं पाए हर क्रोध में आकर उनसे युद्ध करने लगे तो क्रोध हमें अंधा करता है और आसक्ति भी हमें आंधी करती है दोनों चीज़ें हमारी आँखों को बंद कर देती हैं धृतराष्ट्र बन जाते हैं हम फिर न कृष्ण दिखाई देते हैं ना उनके भक्त दिखाई देते हैं तो पहचान ना भूल जाते हैं तो फिर उनकी शरण ग्रहण करते हैं बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं और फिर जाम्बवान कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए हाँ और फिर वो जाम्बवान दो चीज़ें देते हैं क्या देते हैं एक शमन तक मनी को तो दे ही रहे हैं और अपनी जो पुत्री है जाम्बवती वो प्रदान करते हैं हाँ तो ये शमन तक के कारण भगवान को दो पत्नियाँ प्राप्त हुई एक थी सत्यभामा भामा की पुत्री उन्होंने कहा कि बाद में इनको भी महसूस हुआ सत्याजीत को कि मैंने गलती की है तो उस गलती की क्षमा के लिए अपनी एक पुत्री दे देते हैं विवाह के रूप में सत्यभामा वो भी अमेजिंग लीला है तो कैसे सत्यभामा भामा जाती है द्वारका में रुक मैंने आदि उनको रिसीव करती है और जाम्बवती को लेकर भगवान निकलते बाहर तो सारे जो द्वारका हैं वो दुखित हैं और एक पूजा आदि करने के लिए किसी और स्थान में गए थे उसी समय भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं जाम्बावती के साथ सारे द्वारकावासी आनंदित हो जाते हैं और फिर बहुत और यहाँ उनका विवाह करवाते कौन करवाते हैं ये जाम्बवन कर करवाते हैं <coughs> तो ये हाँ चीज़ें लेकर भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं और जाम्बावती के रूप में वो वहाँ रहते हैं तो जांबावती के पुत्र है शाम जाम्बावती सुत तो इस प्रकार से जाम की यहाँ लीलाएँ हैं और ये भगवान कृष्ण के यहाँ चरण पड़े हैं स्थान में कोई सर्व स्थान नहीं है सामान्य स्थान नहीं है असाधारण है तो ऐसे जाम गुफा में हम सब आए हैं तो प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जो भौतिक आसक्ति है वो खत्म हो जाए हम अंधे हो जाते आसक्ति से कृष्ण और वैष्णव को पहचानना भूल जाते हैं और आपने भौतिक भावना में सदैव लिप्त रहते हैं तो ऐसे जाम से कृपा की याचना करनी चाहिए और कृष्ण से भी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जाम गुफा के जाम्बवती के कृष्ण भगवान के महाभक्त जांबवान के पति पावन शिला प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे